इति यत ह्य उपन्यस्त अर्थ से अनेकपत्तिपाद्य उपसंहर तस्मा से महाबा निगृहताश इंद्रिया इंद्रििया प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इंद्रििया प्रवृत् दोष उपादी यस् यते हे महाबाहो निगृहीताश्रकारेद इंद्रिया इंद्रििया शब्दिभ्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता